अब कोई भी महात्मा आवे उनके पास तो पूछे कि ये सच की वो सच हा ये सच की वो सच अब महाराज कोई समझे नहीं कि ये क्या पूछते हैं ये सच की वो सच अष्टा बकर जी आए आ, उन्होंने बताया राजा न ये सच न वो सच जैसा वो वैसा ये जैसा ये वैसा ये ऐसा है अब उद्धव जी ने एक प्रश्न किया वो प्रश्न क्या है कि ये देह जो है ये तो लकड़ी की तरह अचेतन है जड़ है और आत्मा जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य है अब इसमें आवागमन किसका होता है इसमें कौन जाता है स्वर्ग में कौन जाता है नरक में ये तो लकड़ी की तरह शरीर यहीं रह जाता है जल जाता है और आत्मा तो आकाश के समान निर्लप है शुद्ध बुद्ध मुक्त उसका कहीं आना जाना हो ही नहीं सकता है सो तो ये आना जाना किसका होता है इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो भाई न तो अकेले शरीर का आना जाना है और न तो अकेले आत्मा का आना जाना है कर्तव्य है क्या हम अपने आत्मा के स्वरूप को न जान करके किसी भी ये जड़ अचेतन दृश्य वस्तु के साथ जब तादात में कर लेते हैं एक हो जाते हैं तो जा, जावत देहे इंद्रिय ही नारायण आत्मन सन्निकर्षणम जब तक देह से इंद्रिय से प्राण से जावत देहे इंद्रिय प्राण ही आत्मन संषणम जब तक इसमें मैं बुद्धि है ये बुद्धि है नरक और स्वर्ग बुद्धि का ही नरक स्वर्ग है बुद्धि का ही पुनर्जन्म है बुद्धि का ही आना जाना है बुद्धि से हम एक हो गए हैं इसलिए हमको माल मालूम पड़ता है संसार फलवास्तावत अपार्थोप अविवे की नहा यद्यप ये संसार सत्य नहीं है परंतु अविवेकी पुरुष के लिए ये सच्चा मालूम पड़ता है अर्थे विद्यम संस्कृति वर्तते ध्यान स्वप्ने नर्थागमो नारायण वस्तु कोई नहीं है लेकिन ए, संसार की निवृत्ति नहीं होती आवागमन लगा रहता है जन्म होता है मृत्यु होती है नरक होता है स्वर्ग होता है और है कुछ नहीं और होता रहता है सब क्यों होता है स्वप्ने क्योंकि हम इसी का ध्यान कर रहे हैं इसी के चिंतन में हम लगे हुए हैं तो जैसा चित्त होगा नाराज जैसा मन होगा वैसी ही तो गति होगी ना जैसी मति वैसी गति जैसे सपने में अर्थ अनर्थ आता रहता है एक सेठ जी थे महाराज उन्होंने सपना देखा क्या सपना देखा कि हम प्रयागराज में और त्रिवेणी स्नान करके कुंभ के मेले में लोगों को दान कर रहे हैं अब महाराज पंडा लोग आए पंडित लोग आए साधु आए दान लें कहरे सेठ तू तो बड़ा भारी आत्मा है तूने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया तब इतना धन मिला और इतना सद्भाव मिला और प्रयाग में बैठ के दान कर रहा है अभी तो आगे अगले जन्म में तो बस क्या पूछना तू तो कोई सम्राट होगा अब महाराज हाँ एक महात्मा थे देख रहे थे बोले कि देखो ये तो सपने का सेठ है इसका न तो कोई पहले जन्म हुआ है न कोई आगे जन्म होगा नारायण ये तो केवल मालूम पड़ रहा है कि सपने में दान कर रहा है नारायण ये तो स्थिति जो है आत्मा में बिल्कुल जैसी भावना हम कर लेते हैं जैसा मान बैठते हैं वैसा ये मालूम पड़ता है सो महाराज ये प्रत्यक्ष से अनुमान से इतिहास से और नारायण वेद से और विवेक से ये सिद्ध है कि आद्यंत रस्य जदय केवल तदेव मध्य असल में जो पहले था जो बाद में रहता है वही बीच में है दूसरी जो चीजें हैं वो तो ऐसी हैं नत पुरस्ताद उतजन्न पश्चात मध्य त्यपदेश मात्र भूतम प्रसिद्ध परेण जत जत तदेव तत्ति में मनीषा भगवान का मैं अपना निश्चय तुमको बता देता हूं जो पहले नहीं था और जो पीछे नहीं रहेगा वो बीच में मालूम पड़ते हुए भी नहीं है जैसे सपना पहले नहीं था पीछे नहीं था और एक दिन मैंने सपने में देखा हो कि बनारस में रह रहे हैं और वहा एक नर्सिंग होम है आ, और उसमें ये दादाजी और ये प्रभु प्रबुद्धानंद जी और क्या नाम है और भी जो हमारे पास रहने वाले थे आ, वो सब बीमार होके पड़े हैं और मैं हूँ एक नर्स वही सही कपड़ा पहन के और टोपी लगा के और मैं किसी को किसी को कुल्ला करवा रहा हूँ तो किसी को इंजेक्शन लगवा रहा हूँ नारायण ना अब किसी की सफाई कर रहा हूँ इधर उधर दौड़ता हूं महाराज में फुर्रपुर जैसे उड़ते हैं ना फुदकती हैं नर्स है वैसे मैं फुदक रहा हूँ अब महाराज सपना टूट गया तो ना बनारस और ना तो दादाजी और ना तो मैं नारायण ना ना ये सब क्या है ये क्षण भर का खेल है सोने पर तो कुछ रहता नहीं सपने में बदल जाता है मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में कभी किसी ने कोई जानकारी प्राप्त की नहीं इसलिए बाबा ये जो कुछ दिख रहा है इसमें फंसने का बिल्कुल नहीं है और नारायण यदि इसका साधन अभ्यास करते समय कोई विघ्न बाधा आ जाए तो आ, कुछ भगवान का ध्यान करके मिटाना चाहिए कुछ धारणा से मिटाना चाहिए कुछ आसन करके मिटाना चाहिए और नारायण कुछ भगवान के नाम का संकीर्तन करके मिटाना चाहिए यदि इसमें कोई सिद्धि विधि आ भी जाए तो उसके झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया हमेशा बनी रहेगी ये निश्चय समझो ये नहीं रहेगा हमारे एक मित्र थे अब उनका शरीर अभी पूरा हुआ है दो चार बरस के भीतर उनके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया लाल हरे पीले अक्षरों में छाप छाप करके जैसे चित्र होता है तस्वीर लगाई हुई थी यह भी न रहेगा यह भी न रहेगा दुख है का यह भी न रहेगा नहीं रहेगा आगे का सुख है का यह भी नहीं रहेगा ये तो एक खेल है जो दिखाई पड़ता है तो जो लोग ऐसा बताते हैं जन नामाकृति फिर ग्राहज्यम पंच वर्णम अबाधितम व्यप्यर्थवादो यम ये व्यर्थ का अर्थवाद है इस दुनिया में कोई चीज न रही है न रहेगी इसमें एक परमात्मा जो सत्य है नारायण वही रहेगा वही है और वही था उसके सिवाय कोई दूसरी कोई वस्तु नहीं है नारायण देखो ये शरीर जो है का ये तो इसमें कभी गुण आते हैं कभी दोष आता है कभी सूरज के ऊपर से बादल निकल जाते हैं और नारायण कभी बादल जम जाते हैं परंतु घनई रूपेतर विगत ही रबे किम है ये बादल आवें कि जाएं इससे सूरज का क्या बनता बिगड़ता है सूरज से तो बादलों का कोई रिश्ता ही नहीं है आ, वो तो ऐसे ही उड़ते हुए चले जाते हैं उड़ते हुए आते हैं रहते हैं इसी प्रकार जीवन की ये सारी परिस्थितियां हैं बस इसमें छोड़ने की चीज है तो एक है कि ये जो हम चिपक जाते हैं किसी के साथ आसक्ति हो जाती है नारायण ऑह था संग परिवर्जनी हो गुणेशु माया रचिते मद भक्ति जोगे न दृढ़ नावत रज, रजो निरशित मन कषाय तब तक महाराज कही आसक्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जादू के खेल के गुण है और महाराज बच्चा गया सिनेमा देखने के लिए और उसमें देखा कि एक आदमी बहुत बढ़िया फल खा रहा है अब रोने लगा हमको तो यही चाहिए अब बोले बोला कि ये आदमी चाहिए हमको तो इसी की गोद में रहना है महाराज और देखा तलवार नारायण वहां तलवार चमक रही है बड़े जोर से रोने लगा तो ये महाराज बच्चे की बुद्धि है जो इसमें हम रो जाते हैं और जो इसमें फंस जाते हैं ये बालक की बुद्धि है तथा सुमाया तावत जो गो बस प्रेम करना है तो भगवान से प्रेम करो जब भगवान से प्रेम करोगे तो दुनिया का प्रेम छूट जाएगा नारायण और ये मन में जो मैल लगी है ना आसक्ति माने होता है सट जाना हो चिपक जाना आ माने पूरी तरह से शक्ति माने सटना है आ शक्ति माने किसी के साथ चिपक जाना या किसी को अपने साथ चिपका लेना है नारायण बस अब तो हम इन्हीं के संग रहेंगे और लड्डू पूरी हलवा ओह इन्हीं के साथ इन्हीं के साथ रहेंगे ये जो बात दुनिया में है फसाओ की घर ऐसे ही चाहिए मोटर ऐसी चाहिए कपड़ा ऐसे ही चाहिए भोजन ऐसे ही चाहिए आदमी ऐसे ही चाहिए ये जो ऐसा ही ऐसा ही हमारे साथ लग गया यही रहे यही रहे बाबा अपने बाल तो काले रहते ही नहीं है सफेद तो हो जाते हैं दांत नहीं रहते हैं टूट जाते हैं ओ, शरीर सीधा नहीं रहता है लटक जाता है जब अपने शरीर की ये स्थिति है इंद्रियों में शक्ति नहीं रहती है मन में रुचि बदलती रहती है जब अपने शरीर की ही ये स्थिति है कुछ जो दुनिया को अपने साथ एक रस रखना चाहेगा उसको दुख भोग नहीं पड़ेगा इसमें कोई बात कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए कि ये हमारा जो शरीर है वो हमेशा बने रहे बना रहे यदि कभी साधन करते करते शरीर स्थायी भी हो जाए टिक भी जाए तो तत् ध्यान जोग मुत सृज्य मत पर यह नहीं समझना कि अब हम अमर अजर हो गए अमर होने में क्या दोष है ये सबके ध्यान में नहीं होता है एक आदमी ने देवता से बरदान लिया कि हम 400 सौ बरस के हो जाए अब वो तो 400 सौ बरस का हो गया माँ गया माँ गई बाप गया पत्नी गई भाई गया बेटे गए नाती गए पोते गए अब वो 400 सौ बरस जी करके रोए और क्या करें जिनको उनसे पीछे मरना चाहिए था वो उनके ए, पहले ही मर गए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि जो मेरे मन में आवे सो हो ही जाए अरे एक आदमी को वरदान मिला नारायण हम जो चाहे सो हो जाए अच्छा तीन बार हो जाएगा जाओ अब महाराज धूप में चले प्यास लगी कुएं पर गए पानी पिया पेड़ की छाया में पत्थर पर लेटे बड़ा आराम आया बस बस यहीं रहने लायक है सत गया शरीर अब तो उठ जगे तो रोएं कि कैसे छूटे इसमें बोले हमारी पत्नी बड़ी बुद्धिमान है उसको बुला जब उसको बुले इच्छा करी आई तो उसने कहा कि तीन में से दो तो चले गए अब तीसरी इच्छा ये करो कि यहां से छूट जाए बड़ी अक्लमंद थी महाराज बिल्कुल बराबर हो करके लौटे हो और एक आदमी ने बरदान मांगा कि हम जो छुए सो सोना हो जाए हमारा बहुत बढ़िया अब इससे बढ़िया बरदान क्या हो कि जो छूए सो सोना हो जाए ऐसा करते ही रहते हैं लोग अब नारायण उनकी थाली में जब रोटी आई तो गिलास जब छूया तो सोने का हो गया ठीक है थाली छू भी सोने की हो गई बड़े खुश हुए पर जब रोटी तोड़ी खाने के लिए तो रोटी भी सोने की हो गई अब खाओ हाँ नारायण खाओ सोना खाओ हीरा खाओ मोती तो ये भी नारायण चाहना कि जो मैं चाहूं सोई हो जाए ये बात ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए और इन सब बातों के चक्कर में बिल्कुल कभी नहीं पढ़ना चाहिए न त्रद्धात श्रद्धाध्यात् मतिमान बुद्धिमान पुरुष को इन सब बातों पर श्रद्धा नहीं करना चाहिए भगवान का आश्रय लेकर के सहारा लेकर के हिम्मत न हारिए बिस न हरिणाम जा विधि राके राम विधि रहिए और रन में बन में ऐसा अपने को महाराज जैसे शाख प्रूफ घड़ी रखते हो ऐसे अपने को दुख प्रूफ बना लो की नारायण कहीं भी कैसी भी परिस्थिति आवे सुख आवे दुख आवे सुख में फूले नहीं और दुख में सुखंडी न हो जाए नारायण खूब आनंद से रहना चाहिए हर जगह तुम्हें भगवान है तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे हैं जहां जाओगे वहां दंडमंडित या श्वेत पद्सना या ब्रह्माच्युत शकर प्रभुति दा पंडिता सरस्वती भगवती निःशेष gurum gurur devo mahishvaram gurur ta sat paramam tasmai यदि कभी साधन करते करते शरीर स्थायी भी हो जाए टिक भी जाए तो तत्सर ध्यान मतमान जो मुत सृज्य मत पर नहीं समझना कि अब हम अमर अजर हो गए अमर होने में क्या दोष है यह सबके ध्यान में नहीं होता है एक आदमी ने देवता से बरदान लिया कि हम 400 सौ बरस के हो जाए अब वो तो 400 सौ बरस का हो गया मा गया मा गई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 बड़ी अक्लमंद थी महाराज बिल्कुल बराबर हो करके लौटे हो और एक आदमी ने बरदान मांगा कि हम जो छुए सो सोना हो जाए हमारा बहुत बढ़िया अब इससे बढ़िया वरदान क्या हुए कि जो छुए सो सोना हो जाए ऐसा करते ही रहते हैं लोग अब नारायण उनके थाली में जब रोटी आई तो गिलास जब छुया तो सोने का हो गया ठीक है थाली छू भी सोने के हुई बड़े खुश हुए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 वहा भगवान तुम्हारे साथ हैं तुम्हारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है और ये तो तुम कल्पना करके दुखी होते हो महाराज एक दिन की बात मैं सुनाता हूँ आपको हम लोग कल्याण परिवार में रह रहे थे बीकानेर में और रूपनगढ़ में आ, सो एक दिन हम लोगों का रसोइया कहीं बीमार पड़ गया कुछ हो गया और एक रसोईया नया बुलाया गया तो उसने बताया हमने बीका बीकानेर महाराज की रसोई बनाई है हमको बहुत बढ़िया रसोई बनानी आती है अच्छा भाई आज अपना दिखाओ अब मुस्लिम महाराज और मेहमानों को भी आमंत्रित कर लिया गया और भाई जी के हनुमान प्रसाद जी के बहनोई को भी आमंत्रित कर लिया गया यही है मुंबई के हैं महाराज अब उसने जब रसोई बनाई महाराज तो उसमें सब्जी भी तुम अपने पसंद के लिए आओ तो उसने मिर्च की तो सब्जी बनाई और दाल रह गई कच्ची हाँ? और भात गल गया और रोटी जल गई क्योंकि ये उसको रात को दिखता ही नहीं था बनाने में हे भगवान अब जब भोजन आया हम लोगों के सामने मेहमानों सहित हम लोग सब एक साथ बैठे खाने को तो हमारे एक मित्र थे भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव वो बोले कि पंडित जी आज तो जैसा भोजन बना है ऐसा हमने जीवन में कभी खाया ही नहीं था अब महाराज वो हसी हुई हसी हुई। अब उसके सामने हम लोग कहे की वाह वाह वाह आज तो अद्भुत रसोई बनी है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ऐसा तो हम लोगो ने कभी खाया ही नहीं अब वो महाराज छाती ठोके महाराज मैंने भीखा ने नरेश को खुश किया है रसोई <laughs> अच्छा एक दिन की बात आपको सुनाता सुनाते यही मेरिन ड्राइव पर हम लोगों की मोटर जा रहे तो थे स्वामी प्रेमपुरी मैं भी बैठा था एक टैक्सी टैक्सी वाला वहां से निकला और अब कीचड़ पानी उछालता हुआ हम लोगों की मोटर में आगे बढ़ गया अब महाराज ऐसी कीचड़ आई कि वो तो मुंह में पड़ गई अब हमारा जो ड्राइवर था वो बड़े गुस्से में आ गया प्रेमपुरी जी बोले कि देखो जी भगवान के चरणामृत जिंदगी भर लेते रहे पर मोटर का चरणामृत तो आज ही मिला है तो बड़ा से बड़ा दुख है महाराज उसको हंसी में टाल देना चाहिए उसको अपने सिर पर बोझ नहीं लेना चाहिए ओहो खिलाइए पर खाने का शौक मत शौक मत रखिए हो ओहोह नारायण हसीिये लेकिन किसी को चोट मत पहुंचाइए और बोलिए लेकिन किसी की निंदा मत कीजिए सोइए पर तुम तो अपने कर्तव्य को मत छोड़िए नारायण खूब प्रेम से अपना जीवन चलाना चाहिए उद्धव जी ने पूछा कि श्री कृष्ण ये जो तुमने हमको आ, उपदेश किया है ये जुगचर्या तो जिन लोगों के मन में संयम नहीं है अपनी इंद्रियां काबू में नहीं है ना चाहते हुए भी महाराज पांव ले जाता है गलत जगह पर ना करते हुए ना चाहते हुए भी हाथ बुरा काम कर लेता है ना चाहते हुए भी बुरी बात मुंह से निकल जाती है तो जिनके जीवन में संयम है वो तो ठीक रह सकते हैं आप जैसे बताते हैं बुद्धि शुद्ध है मन शुद्ध है इंद्रिया पवित्र है और शरीर स्वस्थ है नारायण ओह और इंद्रियां हैं संयम में वश में है और मन में सबके प्रति सद्भाव है और बुद्धि में विवेक है और अहंकार का भाव नहीं है ऐसा कोई है तब तो वो चल सकता है ऐसे लेकिन जो साधारण लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कठिन है कैसे ऐसी चर्चा करेंगे आपने महाराज बहुत बढ़िया बढ़िया बात हमको सुनाई लेकिन ये सुन के इसको जीवन में उतारना तो बहुत कठिन है इसने कृपा कोई ऐसी बात सुनाओ ऐसा मार्ग बताओ ऐसा रास्ता दिखाओ कि जिसमें हम सब लोग आसानी से चल सके अब तो नारायण श्री कृष्ण बोले हंत तो कथई श्यामी धर्मान नारायण अब आ, आ, अच्छा आ, तुम्हारे मन में ऐसी करुणा ऐसी कृपा है लोगों के प्रति सबकी भलाई चाहते हो आ, अच्छा उद्धव जी आ, मैं तुमको सुनाता हूं सुमंगल मंगलमय जो धर्म है आ, वो आ, सुनाता हूं नारायण अपने मन में ईश्वर के प्रति विश्वास रखना चाहिए कि वो हर हालत में हमारी मदद करेगा और जो करेगा सो भले ही करेगा ईश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए और ईश्वर को सब जगह महाराज देखना चाहिए सब रूप में देखना चाहिए तो ओके भाई सब भगवान है क्या ये छोड़ दो कि भगवान है कि नहीं ज्ञानी की दृष्टि में सब भगवान है और अज्ञानी की दृष्टि में भगवान है ही नहीं तो ये बात तो छोड़ दो जब ज्ञान होगा तब निश्चय होगा कि भगवान क्या है पहले तुम भावना करो सर्वभूत सुमदभाव कैस भावना से होगा क्या भगवान हो कि ना हो छोड़ो इस बात को इस चर्चा को छोड़ दो भगवान है इसको तो ज्ञानी लोग जानते हैं अज्ञानी लोग तो भगवान को नहीं जानते हैं आ, तो ज्ञान अज्ञान की बात छोड़ दो सब में देखो एक भगवान सर्वभूत सुमदभाव पुनसो भाव है तो चिरात स्पर्धा सुया तिरस्कार साहकार नारायण जब सब जगह तुम भगवत भाव करोगे तो क्या होगा क्या तो बोले तुम्हारे हृदय में जो दूसरों से होड़ लगती है कि हम इसको पीछे हटा के और आगे बढ़ जाएं इसको नीचा दिखाएं हम ऊपर हो जाएं ये स्पर्धा नहीं रहेगी क्योंकि सब में भगवान है और ये जो तुम दूसरों के गुण में दोष देखते रहते हो क ये बनावटी है आ, ये नहीं रहेगा हो नारायण एक सज्जन कथा सुनने के लिए आया करते थे तो सबकी आंख में आंसू आते उनकी आंख में नहीं आते तो एक टोटली में मिर्च लाल मिर्च बांध के ले आए और जब कथा में बैठे तो झट पहुंच ले आंख और आंख पहुंचे तो आंसू गिरे एक दिन दो दिन में लोगों ने पहचान लिया कि ये तो मिर्च लगाता है आंख में तब आंसू आते हैं और उसने शिकायत की गदाधर भट्ट से कि ये तो मिर्च लगा लगा के आंसू गिराता है बड़ा दम्भी है बनावटी है गदाधर भट्ट ने कहा अरे राम ये दम नहीं है बनावटी नहीं है ये तो इसमें बड़ा भारी गुण है का क्या गुण है का ये गुण है की जिन आंखों में भगवान की कथा सुन करके आंसू नहीं आते हैं वो आखे मिर्च डालने लायक है, है? देखो ये जो है ना ये जो गुण में दोष हम लोग देखते हैं संध्या बंदन करता है का कर दिखाने के लिए माला पैरता है दिखाने के लिए दान करता है दिखाने के लिए ये जो हम दूसरे के गुणों में दोष निकालते रहते हैं यदि भगवद भाव हो जाए तो ये अपने जीवन में नहीं रहेगा और हम किसी का तिरस्कार स्पर्धा सुया तिरस्कार और दूसरों का अपमान करते हैं नारायण आप आपसंग रहिए पर किसी का अपमान तो मत कीजिए क्योंकि तो जिसका अपमान करते हैं उसमें भी भगवान है और अहंकार जो है ये तो भगवान के लिए बोझ है वो ये तो अभिमान जो चित्र में है ना ये तो वृंदावन में तो गाते हैं वेशधारी हरि के उर साले जो महाराज देश बना के अपना बड़प्पन प्रकट करते हैं वो तो भगवान के हृदय में शल्य की तरह चुभते हैं तो नारायण ये अपने मन में जो अहंकार है जो दूसरों का तिरस्कार है जो दूसरों के गुण में दोष निकालना है और नारायण जो होड़ लग रही है हम आगे हम आगे ये जब अपने हृदय में सदभाव रहेगा भगवत भाव रहेगा तो ये सब के सब निवृत्त हो जाएंगे भगवान तो ने बताया ब्राह्मणे पुलक से ब्रह्मुल पंडितो मथहा एक, तो एक ब्राह्मण है एक कसाई है दोनों का दो काम है बाबा ब्राह्मण भेदपाठ करता है और कसाई हिंसा करता है एक चोर है और एक बड़ा भक्त ब्राह्मण भक्त है एक सूर्य है और एक चिनगारी है और एक बड़ा क्रूर है और एक बड़ा सौम्य है और बड़ा साधु है कर देखो कुछ मत देखो ये देखो कि भगवान है सब में बच्चा जिसके बच्चा पैदा होए, ज्यादा उसको समझना इसमें ब्रह्मा का अंश ज्यादा है क्या होगा उसको प्रणाम करो ब्रह्मा जी कांश समझ के वे बच्चे बहुत होते हैं ठीक है और जिसको महाराज जिसके जो गले में आ, बहुत बढ़िया हीरा पहने आ, और बड़ी सुंदर स्त्री जिसका पांव दबाव है आ, और दूध घी की नदी जिसके घर में बहे उसको देख करके ईर्षा मत करो देखो इसमें विष्णु से ज्यादा है ये कौस्तु मणि नारायण ये लक्ष्मी कांश इसके घर में है उसको भी नमस्कार करो और महाराज जो बड़ा गुस्से गुस्सेल हो नारायण हिंसक हो मारता ढोलता उसको देख के भी नमस्कार करो क्यों इसमें रुद्र का अंश ज्यादा है संघार भी तो भगवान ही करते हैं किसी में रुद्रांश ज्यादा है किसी में विष्णु अंश ज्यादा है किसी में नारायण ब्रह्मांश ज्यादा है किसी में गुप्त रहने का भाव है छिपे रहते हैं बोले भाई इसमें निराकार का भाव ज्यादा है नमस्कार करो हैं और जो सबसे प्रेम करता है खुले दिल से रहता है दुनिया में का उसको कहो इसमें तो ब्रह्म भाव का आविर्भाव हो गया है समता है इसमें समद्रिक पंडितों हो मत अपने दिल को बने साधन जो होता है वो दुनिया को बनाने के लिए नहीं होता है ये साधन जो होता है वो अपने दिल को बनाने के लिए होता है जिसने अपना दिल नहीं बनाया महाराज वो दुनिया क्या बनावेगा दुनिया कभी किसी के बनाए बनी है ओह दुनिया किसी के बनाए नहीं बनती अपना दिल बनाने का हक हम लोगों को है और हम अपने दिल को अच्छा बनाए रखें सबके प्रति महाराज ओह दिल बनाए रखें विश्वा को देख के भी ये पिंगला है और नमस्कार कर लेना चाहिए सुअर को देख करके नारायण ये बड़ा भगवान का अंश है बानर को देखें बोला ये हनुमान जी का अंश है ऐसे देखें और गाय को देखें ये कामधेनु का अंश है इसमें धूल देखें देखे इसमें श्री कृष्ण लोटा करते थे ये वही धूल है महाराज पेड़ को देखें इसके कंधे पर बैठ के भगवान नारायण बांसुरी बजाया करते थे तुम्हें अपना दिल बनाना है कि दुनिया कि दुनिया बनानी है दुनिया बनाने बिगाड़ने का काम ईश्वर का है तुम अपने दिल को ठीक ठीक रखो इसी का नाम है भागवत धर्म भगवत भाव से अपने हृदय का निर्माण करो इसमें यह नहीं है कि कोई चांडाल है कि कोई ब्राह्मण है नारायण जो अपने दिल को बनाना चाहे वही भगवान का भक्त है ज्ञानी हो तो अज्ञानी हो तो नारायण ना चाण्ड डालय तो ब्राह्मण हो तो पशु तो पक्षी हो तो अपने हृदय के निर्माण में और कपड़ा बनाने में लगे हो मकान बनाने में लगे हो रुपया बनाने में लगे हो ये सब बड़े कीमती हैं और ये तुम्हारा दिल जो महाराज हो कमल से भी सुखवार और भगवान का सबसे बड़ा तुम्हें मिला हुआ उपहार इसको बनाने पर जो दृष्टि नहीं जाती है ना सबसे बड़ा अंधापन दुनिया में यही है अंधे नहीं है, नियमाना यथा जैसे एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चले ऐसे महाराज दुनिया के लोग घर बनाने में और कपड़ा बनाने में और रुपया बनाने में नारायण और अनुजाई बनाने में कुर्सी बनाने में राज बनाने में लगे हुए है परंतु अपने दिल को बनाने का जो ख्याल है वो छूट गया है मुखड़ा क्या देखे दर्पण में तेरे दया धर्म नहीं तन में नारायण अपने हृदय को अपने यही रक्षत रक्षत ये जो है सब खजानों कोशा नाम अपनी कोशम हृदय सब खजानों का खजाना है तुम्हारा दिल ए नारायण इसका निर्माण करो इसकी रक्षा करो यस्मिन सुरक्षित सर्वम सुरक्षितम सिया यदि इसकी रक्षा कर लोगे तो साफ सुरक्षित हो जाएगा यही दिल की आंख से तब देखोग देखोगे और तुम्हारा दिल साफ होगा तो दुनिया साफ दिखेगी तुम्हारा दिल निर्मल होगा तो उससे भगवान दिखेंगे नारायण उसमें सुख ही सुख दिखेगा दुख दिखेगा ही नहीं हमारे आचार्य तो बोलते हैं कि प्रज्ञापराध है वही शाह दुख में तिजत दुनिया में जहां तुम्हें दुख मालूम पड़ता है वो तुम्हारी समझ का कसूर है जिस समय तुम्हें दुख होने लगे उस समय अपनी समझ की ओर देखो कि वो तुम्हें गलत तो नहीं दिखा रही है अब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि देखो उद्धव जी मैंने ये जो तुम्हें बताया है ईशा बुद्धिमताम बुद्धि ही मनीषाच मनीषीणाम यही बुद्धिमानों की बुद्धि है और यही जो है बुद्धि जिनकी वश में है मनीषी जो है नारायण जो मन को बस में रखे उसको कहते हैं मनीषा मनीषा बुद्धि मनसा ईशा जैसे हल को खींचती है ईशा हरीश जैसे उसको खींचती है वैसे जो मन का संचालन करे उसका नाम मनीषा और जो मनीषा को बुद्धि को अपने अधीन रखे उसका नाम मनीषी मनीषा चौ मनीषी बुद्धि को भी काबू में रखना है ये नहीं कि जो बुद्धि करे कहे सोई अरे हमारी बुद्धि तो संस्कार से आक्रांत है आदतें पड़ी हुई हैं जन्म जनम की उसके कारण बुद्धि पक्षपात करने लग जाती है अपनी बुद्धि में भी ज्यादा नहीं फंसना चाहिए अपने मन को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए देखो तो बुद्धि क्या है मनीषा क्या है ये है कि ये देखो तुमको एक शरीर जो मिला है ये कल मिला और कल जाने वाला है एक दिन के लिए मिला है इससे जल्दी तुम सत्य को प्राप्त कर लो नारायण तब तो तुम्हारी बुद्धिमानी जत सत्यम अनि ने हरते नापनो तिमाताम ये मरने वाला शरीर है इससे जल्दी अमृत प्राप्त कर लो तब तो हा कुछ जीवन है भाई एक आदमी पर राजा खुश हुआ उसने कहा देखो तुम हमारे खजाने में चले जाओ और तुम्हें जो पसंद आवे घंटे भर के लिए तुमको छुट्टी है एक घंटे में तुम्हें जो पसंद आवे सो लेके निकल जाओ अब महाराज गया वो खजाने में एक घंटे के लिए छुट्टी पहले तो ये ले कि ये ले कि ये ले महाराज भटकता रहा इससे अच्छा ये इसको निश्चय ही ना हो कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा और महाराज यही ढूंढने में आ, कभी कुछ लिया तो फिर बोला ये ठीक नहीं है दुनिया में हम जिस चीज को लेते हैं ना प्रिय समझ के वो फिर दुखदायी हो जाती है जब प्रीति करोके मेय जाए थे तदेव दुख वृक्ष से बीजत्व उपगछते थे दुनिया में जिसको हम बहुत प्यारी समझ करके अपने पास लेते हैं नारायण थोड़े दिनों में उस उस ऐसा वो बीज बन जाता है कि उसमें से दुख का पेड़ पैदा हो जाए प्रेम से ब्याह करते हैं हमारा प्रेम विवाह होता है ना दो तीन बरस के भीतर हम देखते हैं कि वो जो ब्याह के पहले प्रेम था उसका तो कहीं पता ही नहीं और ब्याह हो रहा था पति पत्नी का तो नारायण वो जो स्त्री थी वो रोती थी रो रही थी लड़की रो रही थी और एक बच्चे ने पूछा कि ये रो क्यों रही है क्या बोले कि ब्याह हो रहा है आ, तो ब्याह के पहले लड़की रोती है कि घर छोड़ना पड़ेगा माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे तो बोले कि इसका भी तो ब्याह हो रहा है ना लड़के का ये क्यों नहीं रोता है आ क्या बोले ये ब्याह के बाद रोएगा भाई <laughs> वो ब्याह के पहले रोएगी ये ब्याह के बाद रोएगा रोना तो रोना तो दोनों जगह आवेगा ही आवेगा तो जिस चीज को हम बहुत प्यारा समझ करके महाराज एक सज्जन यहाँ थे आठ नौ लाख रुपए का वो पहनते थे घड़, वो, हीरा यही यही की बात है बम्बई की ही तो मैं उनके घर गया एक दिन ले गए थे तो दिखाया और दिखाया बड़े खुश थे दिखाया हमारे पास आठ लाख रुपए का हीरा अंगूठी में था अंगूठी में वो तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता है कि कोई छीन लेगा तो बोले कि मैं हर समय पिस्तौल रखता हूँ अपने पास बताओ वो हीरा रखने का मजा ही क्या है जब डर के मारे हर वक्त पिस्तौल रखने पड़े ओह तो महाराज दुनिया में जिस जिस चीज से प्रेम होता है उसके जाने का डर जो होता है उससे दिल धड़कता रहता है या कहीं महाराज कोई परदेश जाए ना अपना प्यारा ओह तो या हमको जाना पड़े तो कहीं उसको उसका अनिष्ट ना हो जाए हाँ ये डर लगा ही रहता है सो संसार में महाराज यदि सच्ची चीज परमात्मा को प्राप्त करना है तो बुद्धिमानी यही है नहीं तो दुनिया तो सरक रही है जा रही है सो आ, उन्होंने कहा बड़ी गुप्त बात बताई है भगवान श्री कृष्ण ने कहा सावधान होकर के इसको उद्धव जी धारण करना और अरे गहरे नथु खैरे को यह बताना नहीं अच्छा ये बड़ी गुप्त बात है अब तो महाराज किताबें छप गई ना प्रेस में मुद्रा पिशाची ने सबके लिए सुलभ कर दिया लो पढ़ो अब और उसमें जो मंत्रणा है जो गुप्त राज्य है वो तो किताब पढ़ने से मालूम नहीं पड़ता है और भगवान ने, ने बताया कि देखो किसी भी हेतु से हुए लाभ लोभ से हुए क्रोध से हुए काम से हुए भय से हुए कैसे भी जब मनुष्य हमारी ओर आता है तब उसका कल्याण हो जाता है मृत्यु समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर क्षेत्रों में तदा मृतत्व प्रतिपद्य मानो मयात्म भूया देखो जब जब मर्त्य मृत्यार्थ है जो मौत से घिरा हुआ है सर्वतो मृत्यु हो इस विश्वतो मृत्यु हो मनुष्य कहाँ है और उसकी स्थिति कहाँ है कि चारों ओर मौत है वो चारों ओर मौत धरती निगलने को तैयार है पानी डुबोने को तैयार है आग जलाने को तैयार है हवा सुखाने को तैयार है आकाश तुमको छिन्न भिन्न करके अपने में मिला लेने के लिए तैयार है सर्वतो मृत्यु हो कभी माता पिता भी मृत्यु के हेतु बनते हैं कभी पत्नी भी मृत्यु का पति भी पति पत्नी भी मृत्यु के हेतु बनते हैं कभी बच्चा भी मृत्यु का हेतु घिरी हुई मौत से आदमी घिरा हुआ है क्षणार्धम नहीं बजाना में विधाता किम विधास्यति आधे क्षण के बाद महाराज जरा सी धरती करवट बदले एक लावा फूटा हो कौन पाम्पियाई नाम का एक बड़ा भारी शहर था ना उसमें ज्वालामुखी फूटा और रात भर में ध्वस्त ये तो अपनी स्थिति है यजुर्वेद ज़, ज़, में एक मंत्र ही आता है अश्वत्थे बो निसदनम हा हा परणे यजुर्वेद का मंत्र है आप पीपल के पेड़ पर रह रहे हैं और उसका जो एक पत्ता है उस पर जैसे पानी का बूंद लटका हुआ हो आ, वही तुम्हारी रहनी है नलिनी दल सलिलम तरलम तद्वत जीवित मतिशय चपलम ऐसा चंचल है जीवन तो महाराज इधर उधर का ख्याल छोड़ करके भगवान के सामने जरा खड़े हो जाओ एक बार ऐ प्रभु देखो मैं तुम्हारा हूँ तुम्हारे सिवाय मेरा और कोई नहीं है ओह मैं हूँ तो तुम्हारा हूँ और तुम हो तो मेरे हो निवेदित आत्मा जब भगवान देखते हैं अरे ये तो मेरे सहारे पर है विचिकीर्षित में विशिष्टम कर्तुम इष्टा इष्ट भगवान कहते हैं तब मेरे मन में आता है कि दुनिया में जैसे लोग रहते हैं उनसे तो ये विशिष्ट बनाने लायक है ऐसा आदमी तो दुनिया में दूसरा कोई नहीं है इसको एक खास आदमी दुनिया में बना दे तदा मृतत्व प्रतिपद्यनो मैत्म भूयाय चल्पते वई उसी समय वो मनुष्य अमृत हो जाता है अमर हो जाता है अमृत का अर्थ है महाराज सबके लिए है वो सबके लिए मीठा लगता है वो सबके लिए मधुर हो जाता है सबको जीवन दान करने वाला हो जाता है सबको चेतना देने वाला हो जाता है सबको आनंद देने वाला हो जाता है अमृत होना क्या कोई ही? खेल खेल की बात है जहां निवेदित आत्मा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए वहां भगवान ने कहा हो हो अब ये साधारण नहीं मामूली आदमी नहीं खास आदमी कैसा आदमी का अमृत का अमृत माने सब लोग इसका स्वाद लें, इसको देखते ही सबको मजा आवे नरेन, मौत इसके पास नहीं आवे इससे सबको जीवन मिले इससे सबको चेतना मिले ज्ञान मिले इससे सबको आनंद मिले इससे सबको मैं मिलू मैं आत्म भूया वही वो मेरे साथ एक हो जाता है और आत्मभूमा जो है ब्रह्म भूमा उसके साथ एक हो जाता है अब तो महाराज उद्धव जी ने जो श्री कृष्ण की वाणी सुनी सो झट उनके चरणों पर गिर पड़े विद्रावित वो मोह महान अंधकारो हमारे मोह का जो महान अंधकार है उसको आपने दूर कर दिया और आपने अपना अभय पद मुझे दिखला दिया और नारायण ऐसी दया दुनिया में कौन करेगा बस आपका कभी विस्मरण ना हो आपका चरणा रविंद्र कभी छूटे नहीं हमारा हृदय आपकी भक्ति से भरा रहे अब तो उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण ने कहा देखो उद्धव जी अभी तुम्हारी जरूरत है दुनिया को मैं तो जा रहा हूं अंतर्धान हो रहा हूं पर तुम संसार में रहो और ये जो हमारा ज्ञान विज्ञान बताया हुआ है इसमें निष्ठा रखो और पहले बद्रीनाथ चले जाओ और वहां विधुता वहांदा जो है शंकर जी के अलकों में बिहार करने वाले अलकनंदा गंगा उनका जाकर के दर्शन करना और इच्छु स्नानो पर स्पर्श नहीं है स्नान करना और स्नान न करे तो बन करना तो आचमन कर लेना और उनका दर्शन करना और वहाँ जा करके फल फूल का भोजन करके निवास करना द्वारका सोने की द्वारका में रह के तुमने बहुत देखा है भोग बिलास और बहुत देखा है विस्तार और बहुत देखी है दुनिया और वहाँ से जा कर के नारायण बस हमारे स्वरूप में लीन हो जाना अब महाराज उद्धव जी से तो नारायण जाने की बात सुन के झरझर उनकी आँखों से आंसू की धारा करने लगी अब महाराज ये भगत लोग जो है ना बड़े विलक्षण होते हैं भगवान के पास एक जोड़ा खड़ा खड़ाऊ था और उसको भगवान पहना करते थे उद्धव जी ने कहा कि अब ये मैं ले जाऊंगा भगवान के पास खड़ा खड़ाऊ भी नहीं छोड़ते हो भगत और अब उसको लिया उठा करके सिर पर रखा और सिर पर रख के थोड़ा चले फिर लौट के आ जाएं और फिर भगवान के चरणों में गिरें और नारें फिर चले और फिर लौट के आ जाएं जाए ये भगवान का जो उपदेश है उद्धव के प्रति भव भयम अपहं ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुप झरे भृंगवद वेद सारम अमृत मुदिताप कृष्ण संजम न तो उसमें नारायण हम उन का नाम उनको नमस्कार करते हैं जिनका नाम है कृष्ण कृष्ण संयम न तो उसमें कृष्णा यसे तम कृष्ण संयम न नाम है उनका कृष्ण है तो साक्षात ब्रह्म पर नाम है कृष्ण कृष्ण क्यों बोलते हैं कृष्ण बोलते हैं कि करते हमारे हृदय में खेती करते हैं किस बात की खेती करते हैं कि हमारे हृदय में जो कठोरता है खेत जैसे जमीन बहुत कठोर होए तो नारायण उसको जोत देते हैं करशती जोतते हैं उसमें जो कंकड़ पत्थर अहंकार है मोह है उसको निकाल करके फेंकते हैं उसमें ममता की जो घास है उसको उखाड़ देते हैं उसको अपने कृपा के जल से सींचते हैं उसमें प्रेम का बीज बोते हैं उसमें फल उत्पन्न करते हैं रस उत्पन्न करते हैं उसको पल्लवेत, पुष्पेत फलित करते हैं उसको रसीला बनाते हैं और नारायण फिर उस रस का आस्वादन स्वयं करते हैं हमारे दिल के खेत में खेती करके जो रसास्वादन करता है हमारे हृदय में श्री रामानुजाचार्य महाराज ने कहा है कि हे प्रभु हमको ऐसी भक्ति दे कि अन्य भोग्यताम भक्तिम ऐसी भक्ति हमको दे जिसका भोग तुम ही करो जिसका भोग तुम्हारे सिवाय और कोई न करे ऐसी भक्ति ऐसी भक्ति हमको नारायण तो स्वयं भगवान खेती करते कृषक हैं कृष्ण कृषाणा कृष कुछ, किसान है किसान का नाम कृष्ण है अथवा नारायण कृषति थी कृष्ण कर कृष्ण जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है वैसे जो जीव को अपने नारायण अपनी सुगंध से खींच ले अपनी रसपले से खींच ले सौंदर्य से खींचे माधुर् सौरभ्य से खींचे नारायण सौ कुमार जैसे खींचे सौ स्वर्य जैसे खींचे और एक प्रकार के महाराज गुण लेकर के आए उनका नाम श्री कृष्ण तो क्या किया उन्होंने का उन्होंने पहले तो समुद्र मंथन करवाया